महाभारत पर्व द्रोणपर्व एक नकुल के द्वारा शकु की पराजय तथा शिखंडी और कृपाचार्य का घोर युद्ध संजय उवाच नकुल रम्रभसुद्धेघि तब अभ्य सौ बल क्रुद्धे संजय कहते हैं राजन वेगशाली नकुल युद्ध में आपकी सेना का संघार कर रहे थे उनका सामना करने के लिए क्रोध में भरा हुआ सुबल पुत्र सपनी आया और बोला अरे खड़ा रह खड़ा रह कृतवै रु तुत कांक्षण शरय पूर्णा ये अन्योन्य अभिजु उन दोनों वीरों ने पहले से ही आपस में वैर बांध रखा था वे एक दूसरे का वध करना चाहते थे इसलिए पूर्णतः कान तक खींच कर छोड़े हुए से वे एक दूसरे को घायल करने लगे यथ नकुलो राजन सर्वशाणत तथा संदर्शी राजन नकुल जैसे जैसे बाणों की वर्षा करते शकुनु भी वैसे ही वैसे युद्ध विषयक शिक्षा का प्रदर्शन करता हुआ बाण छोड़ता था समरे तदा। जराजे ताम महाराज स्वाधौ सल वै लैर महाराज वे दोनों सूर्वी सम्रांगण में बाण रूपी कंटकों से युक्त होकर काटेदार शरीर वाले साही के समान सुशोभित हो रहे शरीर थेक्लिन्नौ व्यभ्राजेता महामृधे तपन अभव चित्रौकल्प वृक्ष विभद्रुम सुवोफुल्लो प्रकाशे जिरे सोने के पंख और सीधे अग्रभाग वाले बाणों से उन दोनों के कवच छिन्न भिन्न हो गए थे दोनों ही उस महासमर में खून से लथपथ हो सुवर्ण के समान विचित्र कांति से सुशोभित हो रहे थे वे दो कल्प वृक्षों और खिले हुए दो ढाक के पेड़ों के समान समण में प्रकाशित हो रहे थे नौ महाराज कंट कही वली महाराज जैसे काटो से सिमर का वृक्ष सुशोभित होता है उसी प्रकार वे दोनों सूरवीर समरभूमि में बाण रूपी कंटकों से युक्त दिखाई देते थे राजन राजन वे अत्यंत कुटिल भाव से परस्पर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे और क्रोध से लाल नेत्र करके एक दूसरे को ऐसे देखते थे मानो भस्म कर देंगे श्यालो तब तन्नंतर अत्यंत क्रोध में भरकर हसते हुए थे आपके साले ने एक तीखे कर्णी नामक बाण से माद्रीपुत्र नकुल की छाती में गहरा आघात किया नकुलस्तु भ्रशम विद्ध श्याल तब धनवना निस्साद रथोपस्थित आपके धनुर्धर साले के द्वारा अत्यंत घायल किए हुए नकुल रथ के पिछले भाग में बैठ गए और भारी मूर्छा में पड़ गए अत्यंत वहरीण दृप्त दृष्टवा शत्रु तथा गनाद शकुनिराज तपाते जल दो यथा राजन अपने अत्यंत वैरी और अभिमानी शत्रु को वैसी अवस्था में पड़ा दे शकुनी वर्षा काल के मेघ के समान जोर जोर से गर्जना करने लगा प्रतिलभ्य तत संज्ञान नकुल पांडुनंदन अभ्य सो बलम यो इतने में ही पांडु में ही नकुल होश आकर हुए जमराज के समान पुनः सुवल पुत्र आगे बढ़े संक्रुद्ध शकुनि ष्टि भरत शब पुनचनम सते नई नाचा नाम सनातरे भरत श्रेष्ठ उन्होंने कुपित होकर शकुनी को साठ बाणों से घायल कर दिया फिर उसकी छाती में उन्होंने सौ नाराज मारे चिन्ह ध्वज रथा भूमात तत्पश्चात नकुल ने शकुनी के बाण से धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट दिया और तुरंत ही उसकी को भी काट कर रत्ते भूम पर गिरा दिया। पाण्डुनंदन शेनम समक्षम पातेदा इसके बाद एक पानीदार पहने एवं तीखे बाण से पांडुनंदन नकुल ने शुनी के दोनों जांघों को विदीर्ण करके व्याध द्वारा विद्ध हुए पंख युक्त बाज पक्षी के समान उसे गिरा दिया। विद्धो महाराज परिक्लिष्य कामुकमी यथा महाराज उस बाण से अत्यंत घायल हुआ शकुनी जैसे कामि पुरुष कामिनी का आलिंगन करता है उसी प्रकार ध्वजी ध्वजा के दड्डे को दोनों भुजाओं से पकड़कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया तम विसम निपथितम दृष्टवा श्याल तवा नगम अपो वाह ध्वजनी मुखात निष्पाप नरेस आपके साले को बेहोश पड़ा देख सारथी रथ के द्वारा छिघ उसे सेना के आगे से दूर हटा ले गया नकुला अब्रवी सारथिम क्रुद्धो द्रोणी कायम वह फिर तो कु के पुत्र और उनके सेवक बड़े जोर से सिंहनाथ करने लगे इस प्रकार रणभूमि में शत्रु को परास्त करके क्रोध में भरे हुए शत्रु संतापी नकुल ने अपने सारथी से कहा सूत मुझे द्रोणाचार्य की सेना के पास ले चलो माधरी पुत्र थे तथा राजन यत्र राजन मादरी कुमार का वह वचन सुनकर सारथी उस रथ के द्वारा जहां द्रोणाचार्य खड़े थे वहां तत्काल जा पहुँचा समरे शिखंडीनम तुम सम्रोण प्रेपते कृपारित प्रजानाथ द्रोणाचार्य के साथ युद्ध की इच्छा वाले शिखंडी का समरभूम में सामना करने के लिए प्रयत्नशील हो शरदान के पुत्र कृपाचार्य बड़े वेग से आगे बढ़े गौतम ध्रुतमाया दोणानी कमरिंदम शिखंडी प्रहसन शत्रु को दमन करने वाले द्रोण रक्षक गौतम गोत्री कृपाचार्य को शीघ्रता पूर्वक आते देख हसते हुए से शिखंडी ने उन्हें नौ भल्लो से बिन्द डाला तमाचार जो महाराज विद्धा पंचभिरा सुग पुनर्विव्या सत्या पुत्राणाम प्रिय कृत महाराज तब आपके पुत्रों का प्रिय करने वाले कृपाचार्य ने शिखंडी को पांच बाणों से बिंध कर फिर बीस बाणों से घायल कर दिया महदुद घोर भयानकम यथा देवासुर युद्धे सम्बराम पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर सम्भरासुर और इंद्र में जैसा युद्ध हुआ था वैसा ही घोर भयानक एवं महान युद्ध उन दोनों में भी हुआ मेघाविवतपापाये समर दुर्मदोनो रण दुर्मदीर महारथियों ने वर्षा काल के दो मेघों के समान आकाश को बाण समूहों से व्याप्त कर दिया प्रकृत्या घोर रूप तदासी भरतश्रेष्ठ जोता नाम काल रात्रि निभाजासीद घोर रूपा भयानका भरत श्रेष्ठ स्वभाव से ही भयंकर दिखाई देने वाला आकाश उस समय और भी घोर तर हो उठा युद्ध भूमि में शोभा पाने वाली योद्धाओं के लिए वह घोर एवं भयानक रात्रि काल रात्रि के समान प्रतीत होती थी श्रीखंडी तो महाराज गौतम से महतु अर्धचंद्रे न सजम सभी सुखम तदा महाराज शिखंडी ने उस समय अर्धचंद्राकार बाण मार मारकर प्रत्यन्चा और बाण सहित कृपाचार्य के विशाल धन उसको काट दिया तस् क्रुद्ध राजन राजे कृपाचार्य कुपित होकर सोने के दंड और अप्रतिहत धार वाली तथा कारीगर के द्वारा साफ की हुई एक भयंकर शक्ति उसके ऊपर चलाई तामा पतंतिम चिक्षेद शिकंडे बहु भीषर सापतन मेंदनिम दिपता आभाष महाप्रभा अपने ऊपर आती हुई उस शक्ति को श्रीखंड ने बहुत से बाड़ मार कर काट दिया वह अत्यंत कांतिमती एवं प्रकाशमान शक्ति खंडित हो सब और प्रकाश बिखेरती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी अथान्य धनुराधा गौतमो रथिना वर प्राक्षात महाराज शिखंडीन महाराज तब रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य दूसरा में लेकर पहने बाणों द्वारा शिखंडी को ढक दिया सच्छाद्यम समौतमे रिनाशी दत्त रथोपस्थे शिखंडी रथिना वर समरभूमि में यशस्वी कृपाचार्य द्वारा बाणों से आच्छादित किया जाता हुआ रथियों में श्रेष्ठ शिखंडी रथ के पिछले भाग में शिथिल होकर बैठ गया युधि आजगते बहुभि जिघान संभारत भरत नंदन युद्ध स्थल में शिखंडी को शिथिल हुआ देख शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने उस पर बहुत से बाड़ो का प्रहार किया मानो वे उसे मार डालना चाहते हो विमुखम तो रहा परिव्रु सम राजा द्रुपद के उस महारथी पुत्र को युद्ध विमुख हुआ दे पांचालो और सोमकों ने उसे चारों ओर से घेरकर अपने बीच में कर लिया तथा तो पुत्राश परिवृद्विजोत्तम महत् सेने साधम तथो युद्धम अवर्त इसी प्रकार आपके पुत्रों ने भी विशाल सेना के साथ आकर द्विश्रेष्ठ कृपाचार्य को अपने बीच में कर लिया फिर दोनों दलों में घोर युद्ध होने लगा चरणे शब्दों रणभूमि परस्पर धावा करने वाले रथों की खरगराहट का भयंकर शब्द मेघों की गर्जना के समान जान पड़ता था द्रवताम सादिना चाना च विषा अन्योनम अभि तो राजोधन बहू प्रजापालक नरेज चारों ओर एक दूसरे पर आक्रमण करने वाले घुड़सवारों और हाथी सवारों के संघर्ष थे वह रणभूमि अत्यंत दारूण प्रतीत होने लगी पत्ती नम द्रवताम तेव पाद शब्द न मेधड़ी अकम पत महाराज भय तस्ते महाराज दौड़ते हुए पैदल सैनिकों के पैरों की धमक से यह पृथ्वी भयभीत अबला के समान काटने लगी वरम अग्रहण बहु राजन जैसे कौवे दौड़ दौड़कर टिड्डियों को पकड़ते हैं उसी प्रकार रथ पर बैठकर बड़े वेग से धावा करने वाले बहुसंख्यक रथी शत्रु पक्ष के सैनिकों को दबोच लेते थे तथा गजान, गजान। भारत भरत नंदन मद श्रावी विशाल हाथी मद की धारा बहाने वाले दूसरे गजराजों से सहसा भिड़कर एक दूसरे को यत्न पूर्वक काबू में कर लेते थे रणभूमि में घुड़सवार घुड़सवारों से और पैदल पैदलों से भिड़कर परस्पर कुपित होते हुए भी एक दूसरे को लांघकर आगे नहीं बढ़ पाते थे चैव धावता पुनरावर्तता बभूव तब्दुव विपलो निशे उस रात्र के समय दौड़ते भागते और पुनः लौटते हुए सैनिकों का महान कोलाहल सुनाई पड़ता था दीप्यमा प्रदीपाच रथवारणवाजिशु अदृश्यंत महाराज महोल का महाराज रथों हाथियों और घोड़ों पर जलती हुई मसाले आकाश से गिरी हुई बड़ी बड़ी उल्काओं के समान दिखाई देती थी भाषिता दिवस पृथ्वी महाराज बहु रणमूर्धली भरत भूषण नरेज प्रदीपो से प्रकाशित हुई वह रात्रि युद्ध के मुहाने पर दिन के समान हो गई थी आदित्य न्यात तमोलोकेणश्य थी तथा नष्ट तमो घोरमत जैसे सूर्य के प्रकाश से संपूर्ण जगत में फैला हुआ अंधकार नष्ट हो जाता है उसी प्रकार इधर उधर जलती हुई मसालों से वहाँ का भयानक अंधेरा नष्ट हो गया था देवश पृथ्वी चापे दिश्रदिशस्तथा रजता तमसा व्या और अंधकार से व्याप्त आकाश पृथ्वी दिशा और विदिशा प्रदीपों की प्रभा से पुनः प्रकाशित हो उठी थी अस्त्राण कवचा च मणिना च महात्म अंतर्दु प्रभा सर्वा दीप स्तरविता महामन योद्धाओं के अस्त्रों पवचो और मणियों की सारी प्रभाव उन प्रदीपों के प्रकाश से हो गई थी। तस्मिन युद्धे वर्तमाने भारत भारत उस रात्रि के समय जब वह भयंकर कोलाहल संग्राम चल रहा था तब योद्धाओं को कुछ भी पता नहीं चलता था वे अपने आप के विषय में भी यह नहीं जान पाते थे कि मैं अमुक हूँ अवधि समरे पुत्र पिता भरत सतम पुत्र मोहा सखा तथा स्वश्रीय मातुला पि स्वश्रीय मातुलम भरत उस सम्रांगण में मोहवस् पिता ने पुत्र का वध कर डाला और पुत्र ने पिता का मित्र ने मित्र के प्राण ले लिए मामा ने भांजे को मार डाला और भांजे ने मामा को परे अपने पक्ष के योद्धा अपने ही सैनिकों पर तथा शत्रु पक्ष के सैनिक भी अपने ही योद्धाओं पर परस्पर घातक प्रहार करने लगे इस प्रकार रात्र में वह युद्ध मर्यादा रहित होकर कायरों के लिए अत्यंत भयानक हो उठा ये श्री महाभारते द्रोण परवड़ी, परवड़ी रात्रि युद्धे संकुल युद्धे एकोन सप्तिक शतमो अध्यायः इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रि युद्ध के समय संकुल युद्ध विषयक एक सौ उनहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ